なましかみと、いきはきとチェックトピックバーミントゥーバートゥーバーミントゥーバーミントゥーバーミントゥーバーントゥーバーミントゥーバーミンーンートンーートー ウスカワジャメンパターティアラ、パンジョワ、サフィシャ、アマリカ、サフィアパンアレキ、シャンタ、パンキ、ウスキ、ファンダメントリザ、ファンダメントン、ソサイティエスポンシプロナイカーティ、アドミニストラ、アドウンミニアメントン、サファンディエスポンシプロナイカーティ、ウマネス、サファンミニアメントン、サファンミニアメントン、サフィア、ウマネス、サファンミニアメントン、サファンミニアメントン、ウマネス、サファンミニアメントン、ウマネス、サファン 私はこのように政治のためは政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のために、政治のたのののののののののののののののののの マンデーとパティカカレーパーナングマジックマンデーパーマリペティカーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマジャーマいャー 私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私た s はそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私 a ちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはれを考えているときに、私たちは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 パシストリアのピジェッとアニブラ。と、パの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 कुछ एक इतिहास के लेखक हैं और कुछ इतिहास के हॉबीस्ट हैं भारत प्रशासन गोल्डन मेरा इंटरनेट वेबसाइट है भारत प्रशासन गोल्डन इस पे कुछ एक व्यक्ति है जो कि कौन से सोर्स से इनफॉरमेशन लेते हैं उनके सोर्स की में विशेषता बताओ वो एक भी अंग्रेज सोर्स को नहीं मानते फेवर में हो या अंग्रेज मे� アーシャンフォーレンソーセー、グリーン、オーバンコピー。Letting Hindustanke under u s a m e j o Rarete, Unone Apnijo Ake deki Katnai diki.Usko primary source of information Monte, Uske Aharve, Lekaponejo Bati diki.Or Usko Pate,、e、to which a primary s o c e of p a a to Hot Mushkiri, to u a r a a h u s source of information is a n a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 या जैन साधु थे या बौद्ध साधु थे उस समय को उन्होंने भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में उन्होंने जो अपनी आंखों देखी हुई बात लिखी है उसको आधार लिया है तो उन्होंने जो चीज को आधार लिया है मैं उसमें से कुछ विचार लूँ और जो चंद्रप्रकाश दिवे दिवे दीने ने भी जो चांद के रहने वाले हिंदुस्तानियों ने क्या लिखा न कि उस समय के रहने वाले ग्रीक लोगों ने क्या लिखा तो उसमें एक बात आप बारबार नोट करोगे चारम के, के सीरियल में कि चारम किया पूरे देश में राजाओं से मिल रहे थे कि आप अपनी सीना यवनों के खिलाफ लड़ने के लिए जो यवन यानी अलेक्जेंड्रा यानी अलेक्ज चार थियो महाराष्ट्र गए थे, आंध्र प्रदेश तक गए थे, मगध गए थे और अनेक राजाओं से उन्होंने विनती की थी कि आप अपना मदद दो घंटी या सैनिकों की यवन सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। तो और मानों कि पोरस ने एलेक्सेंडर को हरा दिया होता और एलेक्सेंडर सिंधु नदी के या तो रावी नदी के किनारे से वाप तो चाणक्य को मगध, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये सारे राज्यों में आने की कैसे होगी? दूसरा चंद्रगुप्त का इतिहास ये कहता है जो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं जो चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य राजा करने के पश्चात जब वो रिटायर हुआ तो वो जैन बन गया था और वो इसने जैन साधुओं के साथ धर्म शुरू किया तो चंद्रगुप्त राजा कैसे बना था? वो तो आप जानते हैं कि वो एक अत्यंत सामान्य परिवार का था, दासी का या किसी मतलब बहुत चरवाहे का लड़का था और विष्णु भूति यानी कि चांद जैने उसे अपना शिष्य बनाया। वो राजा इस तरह से बना था कि जब यवनों ने राजाओं को हरा दिया, आम्रिकों, पौरुष क तो अधिकतर राजाओं ने यवनों के खिलाफ लड़ने से मना किया और यवनों के अत्याचार बढ़ रहे थे जैसे बोहतिया, अपवरण, जबरन जमीन चीन लेना, टैक्स वसूलना यवनों के अत्याचार बढ़ रहे थे और राजाओं ने उनके खिलाफ लड़ने से मना किया तो चंद्रगुप्त मौर्य और अनेक विद्यार्थी जहां के क パーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティはパの時はパーティーの時はパの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はの時はパーティーの時はパはパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーの時はパーティーテはパーティーの時 どうして हिंदू साथियों द्वारा लिखे ग्रंथ, बौद्धों के द्वारा लिखे ग्रंथ और जैनों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि चांद के ने तक्षशिला के राजा अम्बी और कोरोव और अन्य राजाओं को हराया था और उसके बाद वो लौट गया और उसके लौट जाने के कारणों में से ये हाथी की चिंगार क हिंदू राजाओं के फौज में जो घोड़े होते थे, वो हाथी की चिंगार से नहीं डरते थे। क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी? उसके भी तरीके हैं कि घोड़े को एक हाथी के साथ रखा जाता था। हाथी को चेन से बांध के रखते थे। हाथी को खूब शराब पिला� तो जब घोड़े को भूख लगेगी तो वो घाती के पास जाएगा, घाती चिंगाड़ेगा, लेकिन घाती चेंज से बंधा हुआ है, इसलिए वो घोड़े तक जा नहीं सकता, अब घोड़े को कुछ मिला नहीं सकता, अब घोड़े को बहुत भूख लगी है तो इतना भी डरता हो, लेकिन आखिर में वो घास खाने के खा लिए जाएगा, घाती चिं イスターはバーバです。それはあなたはあにたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは o なたはあなたはなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなたはた तो वो जब हाथियों की चिंगार सुनते थे तो वो सीधा का उल्टे काँप भागना शुरू करते थे सेना की तरफ इधर हो गया। तो अब ये ट्रेनिंग ये तरीका धीरे-धीरे एलेक्सेंडर ने भी ढूंढ निकाला होगा मास्टर कर लिया होगा पर उतने तब तक में बहुत सारे घटनाएं मनी कि जो प्रदेश एलेक्सेंडर ने कब्जे जो कंट्रोल क ブジャークルのチャーリーはパータパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパ तो सैकड़ों सैनिक डूब के मर गए, एलेक्सेंडर के और यमुना उस समय रावी से भी आज भी रावी से भी ज़्यादा चौड़ी थी, कैरेजी और ज़्यादा वाइड तूफानी नदी थी और दूसरी ओर जो नंद और नंद के समर्थक राजा थे उनके पास तुल मिलाके चार हजार हाथियों की सेना थी और घोड़े और राखा और वो ये बात एक तरह से हमारी टेक्नोलॉजी को साबित करता है कि अपने आत्मों को इतनी ट्रेनिंग दी कि जिससे कि वो हम युद्ध में उपयोग कर पाए, वो काम यूरोप के राजा नहीं कर पाए थे। यूरोप के राजा 300 एडी, रोम के समय में कहीं जाके उन्होंने आत्मों को युद्ध में इस्तेमाल करने की कला को सीख पाए, उसके ब आपने राज्य से दूर थे, उनके बीवी, बच्चे, परिवार सब दूर हो चुके थे। घर वापस जाना चाहते थे। और उस समय रोटेशन का सिस्टम नहीं था कि भाई सैनिक है, तुम्हारे एक लाख सैनिक हैं, उसमें से दस हजार को भेजो, दूसरे दस हजार विस्तीर लाओ। आ, क्योंकि ये एलेक्जेंडर का ये पहला स्टैंडिंग आ エビ・グリース・キラーが全員のアリエーションで、その人は誰も知ないです。それが私のアレクサンド・ーパスのアパートのアパートのアラトレクションのリエイションのアリエーションのアリエーションのアリエーションのアリエーションのアリエーションのアリエションのアリエーションのアリエーションのアリエーシ3ンのアリエーションアリエーションのアリエーションのアアアリエーアリエーションのアリエーシリエーションのアリエーションアリエアリエンのアアリエーションのアアリエンの2リエエーのアリ एंशियंट किताबें, बौद्धों द्वारा लिखी हुई, चाइनों द्वारा लिखी हुई और उस जमी के हिंदू सांसानादंत धर्म के साधुओं द्वारा लिखी हुई किताबें, आपका लिस्ट पूरा मिलेगा, जिसमें एलेक्सेंडर के मगध, यमुना तक आने के बातों का उल्लेख है। तो इसको फिर भी मैं लूँगा, इतिहास में जरूर मत ジュスラーティベイ・ロバット・クラウト・スケス・アフォルニワタ・コスキマス・バター・アティアテイ・スケス・アフォルワタ・コスキマス・ボーチ・ダウ・ベース・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 तो एक तो बात जाये तो क़लाय के पास सेना तो 10-20 हज़ार नहीं तो थी नहीं कुछ लोग होते हैं 300 भी कुछ लोग होते हैं 3000 ये तो कोई नहीं करता उसके पास 30 हज़ार की सेना थी तो फिर मीरज़ाफ़र ने लाखों सोना मुद्राएँ या उतना धन यानी या जो भी है लाखों सोना मुद्राएँ क़लाय को क्यों दी アラブサイトビルサラジャブスケサータイトビラテパシャルセオパーゲアミリクライウケパスアティアメイティセナメイティトビルザフォクシャザロキスカラスマンムンタイティーオーヤビカリアタイキー、ロバルクラネン、ボサレートスレイヤーンプレイヤーバーモンズンプレイヤーキーディバニーライスエネタスマスメイカライスレイヤーダー मिर्ज़ाफ़र यदि रॉबर्ट क्लाइव के पास अच्छे अतियान नहीं थे तो मिर्ज़ाफ़र मार डालता उसको वही कहाँ है तो ऐसी बड़ी बात है उसके लिए पर दो-तीन फैक्ट यदि तुम रखो कि रॉबर्ट क्लाइव लाखों सोना मुद्राएं उसको कहते हैं कि एक सोना मुद्रा नहीं एक तोला सोना हुआ कुछ लोग कहते हैं एक ल もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしものもしもしもしももしもしもしもしものもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも 私の場合は、パシン・ムンダーの運転手の11人をリベートにしてくれたので、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見るでこのように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、 और उस प्लेटफॉर्म के नीचे पहिए लगे हैं और उसको खींचने के लिए आगे बैल और हाथियों का इस्तेमाल होता है और अकबर द्वारा अकबर के समान में जो लेख लिखे थे उसमें भी शब्द स्पष्ट आता है गजनाल गजनाल यानी नाल यानी तोप यानी ऐसी तोप जो कि इतनी भारी है कि जिसको हिलाने के लिए घुमाने क ハティフィジェを持ってきているときに、スキパスポーツに入るのを持っていた。それを売るのです。これを売るのです。これを売るのです。これを売るのです。 बैल मार दो उसके बाद उनके दो मिनट नहीं भारी होगी वो एक मोबाइल होगी और वो तो दे ही सकती है अब आप ऐसी किसी जगह पे हो जाओ थोड़ा दूर की समझाओ वो तो दूर किसका नहीं मालूम ये पूरी स्ट्रैटेजी रॉबर्ट लॉरेंस ने इम्प्लीमेंट करते हैं अब आ, एक जो मेन पॉइंट आता है कि ये सारी बात में � 実際に時間がかかる t で、フィルムは見ているのムパスィルムはフィルムでポスから読みま e これは本当ことです。今日は歴史を読みます。今日は1991年、1990まっているのはこの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日1日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の アメリカメントカンティ1770年、1780年のアリスののののリカ 私たちはそれを知のは、そ e を知っ s い n というのは、n れ t 知っているといのは、a v を知っのは、それを t っているは、それを知っているといのは、それを知っているというのは、それを知ってのは、それを知っているといを知っているといそれを知っているとのは、それを知っているというのは、それを知いるというのは、それっているというのを知っているというのは、それをのは、それを知っのは、それを知っているというのは、それを知っというのは、それというのは、それを知ってのは、それっていうのは、それを知っているというのは、それを知っているというのは、それを知って a るというのは、t れを知っているというのは、 19, 1780 में कंसर्ट ही नहीं था, कोई बात ही नहीं हुई थी उसमें। और अदालत में हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा रहा, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने वहाँ जस्टसिस्टम थोंडे की कोशिश की थी, और उसमें पूरा क्रांति शुरू हुई। और उसके बाद बहुत सारे मुझे मिलते रहेंगे, जिसमें पता चला कि कई भार 1 0 0 0 0 0ボ0 0 0 0 0ンは、ジューテリ0ボーテーションは、ジューテリーボーテーションは、ジューテリーボーテーションは、ジューテリーボーテーションは、ジューテリーボーテーションは、ジューテテーションは、ジューテリーボーテーショは、ジューテリーボーンは、ジューテリーボーションは、ジューテリーボーテーションは、ジューテリーボーテンは、ジューテリンは、ジションは、ジューテリーボーテーションは、ジューテリーは、ジューテリーボーテーションは、ジューテリーボーテーションは、ジューテリーボーテー 私たちは、私たちは、私たちは、私 i ちは、私たちはいい、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちは、私私たちは、私たちは、た कि सारा ऐतिहासिक पढ़ने के बाद मुझे दो-तीन चीजें ही काम नहीं लगती हैं एक तो किसी भी देश को ज्यादा नुकसान दुछन दुश्मनों से कम दुश्मन बाहर के दुश्मनों से कम होता है अंदर के जो राजनीतिक बल होता है मतलब शासन करने वाले राजा या पति जीवी या शासन में सब आगे अधिकारी राजा या तो जज वो पहले � 外京都はは東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都の東京都は東京都はは東京都は東京都は東京都は東京都は東京は東京都は東京は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は東京都は मुझे लगा कि इतिहास है वो एकदम निकम्मा विषय है useless subject है और वरना एक क्लास में ninth क्लास, क्लास में मैं history में इतना interest लेता था कि ninth क्लास में मैं T Y B A की इतिहास की किताबें पढ़ा भरता जो भी topic मेरे eighth क्लास में ninth क्लास में होते थे मैं उस topic को details में पढ़ने के लिए S Y B A T Y B A में मैंने पढ़ी थी और 1990 आ, आ, मैं तेंथ क्लास में था 1984 में लेकिन जब अमेरिका आके मैंने देखा कि भारत के इतिहासकारों ने बहुत सारा सब जानबूझके छिपाया उसके बाद और काफी भई ये सारी चीजें तो मैं कॉमन सेंस से भी डिराइव कर सकता हूँ इसलिए इतिहास निकम्मा भी चाहिए फिर इतिहास के बारे में ये सारे वीडियो बनाने की औ カレーカーのーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカ 2く見せなければ、よく見せよう見せなければ、ければ、よく見せなけれれば、よよく見せなければ、よく見せなければ、よく見せなければ、よく見なければ、よく見せなけよなれば、せれば、なれば、よく見せななければ、よく見せなければ、よく見せなければ、よく見せなければ、なれば、よく見せなければ、よく見せなければ、よく見せなければ、よく見せなけれ もしあなたはパスミュニティーに。あなたはパスミュニティーに。もしあなたはパスミュニティーに。もしあなたはパスミュニティーに。 यदि काली अगर ताज्जुब कर ले कि इतिहास nonsense subject है, तो मैं बोलूंगा ना उसके video देखो, उसकी इतिहास की बातें पढ़ने की जरूरत है, ना मेरी पढ़ने सुनने की जरूरत है। आप भ्रमण का study करें, सारी चीजें अपने आप clear हो जाएंगी। पर यदि क्या कहें कोई मानते हैं कि नहीं इतिहास बहुत काम की चीज है, हमें इतिहा� तो मीला कामर का इतिहास आता है जो कि कहता है कि भई इस इंडियन कंपनी भारत में इस आइडियन फैलाने नहीं चाहती या मैंने जो कंक्लुजन दिए कि भई उन्होंने बोले हमें जानबूझकर पेस्ट की चर्बी पहले डाली जाती थी वो कैंसल किया कि पेस्ट की चर्बी मत डालना गाय और सूअर की चर्बी कटी करो वो भी मिल アダサッシャーに行きかきばいハミスで、Hindu ステアレイトがまだ見入りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、あんまり見 e りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、イんまり見入りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、u s まり見入りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、w a まり見入りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、あんまり見入りに、あ r まり見入りに、あんまり見入りに、あん n り見入りに、あんま शिवाजी थी जो आर्टिलरी थी जो कि ओरम जैसी आर्टिलरी से ज़्यादा पावरफुल होने लगी थी तो तोप खान आर्टिलरी यानी तोप खान उसका तोपची कौन था मोहम्मद खान मैं इसे ना भूलिया पर वो मुस्लिम था शिवाजी के तो तोप खाने में 50 परसेंट से ज़्यादा लोग मुस्लिम थे सर से पाव था उसका हेड भी म パル a ャス、um、は1857の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国際の国際の国際の国際1国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際のの国際のの国際の国際のの国際の国際の国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国際のの国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国際の国際の国 カランカランカミそのイ、ジャポカラン、ハマランヨウ、サンディノウ、ヤ a サンネホウ、ハはランデノウ。メコバラキセナイスであるり、りときバラタサニケカセパンシャキヨタニサタ、ときににと 5, market market はサメバラセニケカセパンシャキヨタ。ヤリメコバラでセニコミティタカトティケカセパンシャキヨタパタウタ、サメキセナビデワイ。とバラキセナニア、ときはカランバカンキセナニア、 なので、基本的に簡単に言うと、何 どういうことですか मैं अकेला कहता हूँ ऐसा नहीं है आप एक गूगल करना हैंड्री फोर्ड हिस्ट्री सबसे पहला आपको कोर्ट आएगा हैंड्री मैं फोर्ड का कि हिस्ट्री इज मोर ओर लेस बंग यानि कि इतिहास है वो अधिकतर झूठ है और उसने ये ये कोर्ट मुझे 1993 में मिला जब मैंने लोगों मैंने आ, जो बोला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 どういう ウスキー・アナーペ、ウシェネタ、マーレ・カイア・カタンボ、ウブラカレン、ユニティケシマキシシローズ。ヤレ・カイア・カタンボウサレン、ヤカノン・ケパラメンマクド、ヤワスタポルト、ケパラメンマクド、ビギアのパネッケー、エキペシャン・ケパラメン、フォーメンティケシマイ、ウミトン・ケパラメン、イフォーメン、バトル、ケパラメンマクド、ビギアのパネッケージュペシャン・ケパラメン、イフォーメンティケシマイ、ウミトン・ケパラメン、タイプレスマクド、シシスメバス、 यूनिटी के कांड हैं। मेरा दूसरा जो वीडियो है वो यूनिटी के ऊपर है और इसी पॉइंट को हाइलाइट करता है कि यूनिटी के कांड भूलदान गाने से कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला। एक बकवास कॉन्सेप्ट है यूनिटी। क्या होता है यूनिटी? कैसे आ सकती है? कैसे कमजोर होती है? कौन से कानूनों से आती ह� इतिहास के बारे में मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ कि ये एक निकम्मा विषय है लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट है तो ये चीज जानना जरूरी होती है कि भारत के सैनिक क्यों हार गए यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा हार गए आप ईरान को देखो तो अरब एलेक्जेंडर ने पूरा ईरान साल दो साल में खत्म कर दिया हर アラブセナー。アラブセナーはアラブセナーのアラブセナーのアラブセナのアラブセナのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナのアラブのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーアラブセナーのアラブセナーのアラブセナーのアラアラブセブセナーのアラブセナーのアラブのアラ जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे मुगल तुर्क आदि वो भी दक्षिण के राज्यों में पहुंच के हरा दिया लेकिन पूरा जो कंट्रोल कहते हैं वो नहीं कर पाए तो और इसी तरह से मुगल ने भी जब हिंदुस्तान पहुंचा आया तो ग्रामीण स्तर पर उनका कंट्रोल नहीं पहुंच पाया उन्होंने सारे किलों पर कब्जा कर लिया था नगरों पे कब जो खाप कहते हैं झाटों की पंचायत वगैरह वो पंचायतों का इरादा चलता रहा और मुगल भी उस राज को समाप्त नहीं कर पाए थे तो इस हिसाब से काफी अच्छे चीजें थे जिसकी वजह से टिक गए और काफी चीजें बचा भी दी जैसे कि मुगलों ने जब पूरे इंडिया पे कैप्चर किया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भारत बांग वो ईरान में 100% पापुलेशन को या तो खत्म कर दिया या तो कन्वर्ट कर दिया और इंडिया में कुछ 30% 30% पापुलेशन को मतलब इंडिया यानी पाकिस्तान प्लस इंडिया प्लस मांगलादेश तीनों को मिला के बोलूँ 30% पापुलेशन को खत्म किया या कन्वर्ट किया 100% वो नहीं कर पाएगा इतने सालों के बावजूद तो ये सा� アンレービー、コシシキムのアンレーズのエースデのト、インドのコは、アポーサポーラーレボーラーたター、アポーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーのーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレのーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラーレボーラ अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया-फिलीपींस तक इंडोनेशिया-फिलीपींस में शासन किया है समुद्र लुप्त है दूसरा समुद्र लुप्त भारत में चंद्रगुप्त तीन हुए भारत के कियास में समुद्र लुप्त दो हुए अशोक के पहले एक समुद्र लुप्त हुआ था आ, और दूसरा राजराज चोल जो कि तमिलनाडु का राजा था चोल पंच के शासकों ने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर इन सारे प्रदेशों और राज किया है। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे न सिर्फ राजाओं की सीमा कम होई, लेकिन संस्कृतियां सभ्यता आओ तो उसकी सीमाएं भी सिकुड़ने लगीं। राजा की सीमा तो ठीक है कभी आती है कभी जाती है। एक राजा मरता है, राज्य 10 में राज्य स्तर पे जो हो रहा है लेकिन सभ्यता के स्तर पे देखो तो अफगानिस्तान से लेकर पिलिपीस्ती जो कि अभी सिक्कूडे आसाम से लेकर गुजरात तक है और कश्मीर से लेकर के केरल तमिलनाडु पे और उसमें भी हमारी आंखों के सामने आधा कश्मीर चला गया यानी physically नहीं पर political speaking और north east में देखो तो आधा नॉर्थेस कैसे हाथ में से निकल गया मैं कहता हूँ कि एक तो मिशनरी इतने सारे पढ़ गए हैं और आसाम में कि आबादी का कुछ एक चौथा हिस्सा बांग्लादेशियों बांग्लादेश का है मतलब आसाम की पापुलेशन में जो आसामी थे आसामी जो उनके घर थे 1951 में जो आसामी थे उनकी पापुलेशन आप घर थे 75 人ラブ0 3 5 で,、ね、で, でよ、アレジェンドさんでよ、アレジェンドさんでよ、アレジェンドさんでよ、アレジェンドさんンドさんでよ、アレジェンドさんでよ、アレアレジェンドさんでよ、アレジェンドさんでよ、アレジェでよ、アレジェンドさんででよ、アレジェンドさんでよ、アレジェンアレジェンドでよ、アレジェレジンドさんレジンドさんでよ、アレジェン हथियार तक जाता है। एलेक्सेंडर के सैनिकों के पास जो भाले थे, उसकी लंबाई थी 18 फीट। 18 फीट यानी एक आदमी की औसत ऊंचाई 6 फीट मानो, तो एक आदमी की ऊंचाई से तीन गुना बड़ा। दो वजीन की इमारत हो या 18 फीट का भाला याद है। जितने भी हिंदू राजाओं के उस समय के चित्र मिलते हैं, उनमे� どうしてもこの先に行 l たいと思いです。その先に行きたいと思います。この先に行きたいと思います。この先に行きたいと思います。この先に行きたいと思います。この先に行きたいとないます。この先に行きたいと思います。 8 8ダーピンダスペードランナーチェイクアミーエクアスウトンタスティン。ウィスコアゲビカナーオーダブルトゥタケパテナミウス。ウィ8ナーハリビニウナジエキアミウスエファテナスアケー、チャラナスアケー、オーダーマジュウナジエキウォーダーピンダーとビューパナ8ーィーパテナフィーカーバラ8ーィーキアウォーキアウォーキアウォーキアーサンニカ दो सेनाएं जब करीब करीब आ गई तो सामने का जो सैनिक है वो पास नहीं आ सकता तलवार का वार करने के लिए या उसका भाला भाले का डायरेक्ट वार करने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन बंता है कि वो तीर फेंके या भाले फेंके तो जो दूसरा जो अंश्याता था, था उनके पास ढाल आप चाहे तो मुंबई से देखना कि ग्र どういうことですか दूसरा जो हथियार था भी उनके पास ढाल और चांके सी दिला फिर से देखोगे तो हिंदू सैनिकों के पास तो वो ढाल थी और ढाल का शेप थे वो तो वो सिर्फ शरीर का एक चौथाई हिस्सा अधिकतर अधिक कवर कर पाएगा वो पूरा आधा बॉडी कवर नहीं कर सकता तो ढाल बड़ी क्यों आती क्योंकि चमड़ा उनके पास विकृत म どういうことですか चाहे आप एपिसोड के एक या फिर एपिसोड में देख पाओगे जिसमें चंद्रुलुप मौर्य की सेना पाटलिपुत्र में प्रवेश करती है, तो जो चंद्रुलुप मौर्य के सैनिक पाटलिपुत्र में प्रवेश करते हैं उनको आप देखोगे, वो पूरे सर से पांव तक लोहे और चमड़े के कवच में ढके हुए हैं। पर एलेक्जेंडर जब आया, तब इस तरह गुलेल नहीं था भारत के राजाओं के पास एलेक्जेंडर के पास था तो गुलेल पे वो आपके गोले एक-एक टन 500 आधा टन एक टन जितने भारी पत्थर फेंक सकते थे जिसे सैनिक मर जाते थे या तो किले के दीवार टूट जाते थे या तो किले के दरवाजे टूट जाते थे गुलेल लेकिन क्या था और मचांजी से सीज़ टावर TOW Tower は、このようなもが、このなものこのようなものが、が、このよのが、このようなものが、が、このようのが、このようのが、このが、こりようなこのようことが、のようなものこのよののののののなななうこののこな तो सीस टावर की ऊंचाई किले की ऊंचाई से डबल है। तो जब सीस टावर पास में जाएगा, तो यहाँ ऊपर जो सैनिक बैठे हैं, वो तीर भाले, आपके गोले सब कुछ तैयार के यहाँ जो सैनिक बैठे हैं, उनको मार देंगे। इसके बाद सीस टावर के इस लेवल पे जो सैनिक हैं, वो एक प्लेटफॉर्म डालेंगे, ऐसे प्ले� ये सारी चीजें भी आपको चानक की सेना में दिखे दी। दुर्वाक्यवाश इन चीजों पे दिखाया पर फोकस नहीं हुआ है चानक की सेना में। ये बताया नहीं गया कि ये पांचो अत्यार के जिसकी वजह से आरुणी दिखाने के लिए उसे दिखा दिए ताकि कोई कह ना सके कि दिखाया नहीं लेकिन जो हाइलाइट करना चाहिए कि नतियार アラブの名前はあなたの名前はあ i たの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名 e はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの ज्वालाशील पदार्थ बचे जाते थे और जला के सीधा मुंह में फैंका जाता जा था। गौरी और प्रतिभिराज चौहान के युद्ध में भी गोले लगा बड़े परमाणु भी उकेर लिया था, जिसकी वजह से प्रतिभिराज चौहान की सेना को बहुत नुकसान हुआ। अब सवाल आता है उसके बाद बाबर बाबर के पास टोप थे, भारत के राजाओं क कम शक्तिशाली साबित हुआ तो भी तोप से तोप का पहला बार वो आतियों पे करते तो आती घायल हो गया घायल होके वो तीतर तीतर ढूँढने लगा मतलब तो सामने वाली सेना को मतलब जो जो जिस सेना में आती है कभी कभी उस सेना को भी बहुत नुकसान जाता है क्योंकि तोप के गोले ने आती को घायल कर दिया दर्द की वज आ, आ, तो इधर-विधर इधर-उधर घूमना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया और अपने सेना के भी सैनिकों को मार दिया। तो तोप की वजह से आ, काफी आ, क, क, बड़ी मात्रा में हिंदू राजाओं को नुकसान हुआ और जो दूसरा पार्ट है कि हमारे समाज में क्या कमजोरी थी इस समय तो कमजोरी इतनी थी कि शिवाजी के समय में भी तोप को बन オピオカネギ、レベルカネギ、テクノロジー、Hindu Raja、Hindi カネギ、マスターメイカパレス。シワジのトウ食ネメジョンキトウチタウオングレスタ、ヤタキペシワ、シワジトウカネメジョンキトウチタウオフランスた。ペシワのトプメ、ペシワのトウカは、メジョンフランスタ、メジョンイディアンインタ。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 आ, भारत को दोबारा हिंदू बनाना है उसके लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके पास जो हिंदू कार्य करते हैं या हिंदू उसके पास जो सेना होती है उनको तोप खाना चलाना आता ही नहीं था तो तोप खाने चलिए उसको उसके पास को ऑप्शन नहीं था कि वो मुस्लिम सैनिकों को रखें मुस्लिम सतारों को तोपची तोप ख या तो उनके विचारों को एकॉम्पैक्ट करना पड़ेगा तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कारण रहा है लैक ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी लैक ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कारण रहा है कि जिसकी वजह से अनेक चीजें आ गईं और यह कारण अनेक वर्षों तक चलता रहा कि 1857 में भी अंग्रेजों की सिखों ने गुस्से में अंग्रेजों का साथ दिया जो सिखों ने साथ दिया वो भी मुगलों ने सिखों पर बड़े पैमाने पे हत्या साथ दिया मराठा और सिखों के भी झगड़े थे लेकिन वो झगड़े स्कूलर जाते हैं मराठा और सिखों के झगड़े थे वो सिर्फ टैक्स की बात के थे कि टैक्स कौन मौसम देता और किसको झगड� बड़े पैमाने पे लोगों को गिरफ्तार करके गुलाम बनाया जाता था। मराठा कभी गुलाम नहीं बनाते थे। मराठा जिनको भी हरा देते थे, थे, उनको गुलाम नहीं बनाते थे। दूसरा मुगल बड़े पैमाने पे अपहरण करते थे। जिसको हरा दिया, वहाँ पे बड़े पैमाने पे हत्याएं की, अपहरण किए और ロボコ、アレプラカー、ヤフナギ、ユリ、ミスリン、スタンプスカ a n ィのカティー、アセキ、ウスキュプル、アダト、ミアンマナー、ハジャー、アメ、ウヤト、マラジャー、ヤフミスリン、マナージャー。アラバル、クリコ、セント、ポータル、イのウト、クリカウト、クマイアキティ、アクト、アボディー、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドのイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ドメイ、ド ファミリーメンバーの人は、フ人は、ファミリーメンバーの人は、ファミリーメンバーの人は、ファミリーメンバーの人は、ファミリーメンバーの人は、ファミリーメンバーの人は、ファミリーメンバーの人は、ファミリの人は、ファミリの人は、ファミリの人は、ファミリの人は、ファミリの人は、ファミリの人は、ファミ人の人は、フ人人の人人 オープニアウィーティー、アパンウィーティー、ルーパーキティー、コメントジョーアパンウォーキティー、ルーパータパンウォーキティー、スリル、エクターセレトウォーキティーパー、オキシビアラブル、モグロフォーアミチャーティー、セブン、ノーナトリオパサンティー。オープニアあマラタウォー、マラタウォーアア、アミヤフォーア、アミヤ、モグロフォーア、アミヤ、モグロフォーア、アミヤ、モグロ उनको तोपखाना चलाने के लिए जो उज्बेकिस्तान के सैनिक थे, मुगल सैनिक के उनका सहयोग चाहिए था और वो इसी चरण पे सहयोग देते हैं कि यदि दिल्ली का शासन मुगल है, यदि भारतानों ने अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित किया होता, तो शायद हमें सिखों का सपोर्ट नहीं जाता, लेकिन तोपखाना चलाने क ウスペクスタンでカピローテーション、カザフスタンで r ローテーション、ルテーン、カサポートに行った。スケートを compromise currently、パトシャーズのパトシャーズのパトシャーズ a パトシャーズのパトシャーズのパトシャーズのパトシャーズのパトシャーズのパトシャーズのパトシャーズのパトシャーズのパトシャーズのシャーズのパトシャズのパトシャズのパトシャズのパトシャズのパトシャャズのパトシャズのパトシャズのパトシャズのパトシャズのパトシャズのパトシャ 今日のバーラスメキャーターナシエイトアスケバーラジェパーサマーパスオプション、リミットオプションウスメシエエリキバレパマネペ、ハチャーマナリキファクトリーアンシュウキタイト、ハンデプションメディナシアブルフォローブラモスアコミエタスカプラコーメディナシアアアマレア、セナポンシパンドミスターマンステ e エ a ト47インサス d in ナ n ンジ i a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 टेज़ास एक बार मेन वॉर प्लेन है वो टेज़ास नहीं है जेगुआर है मिग है वो सब मेड़ी प्रस्थियाँ हैं कोई मेड़ी है, इंग्लैंड है और जो टेज़ास है वो भी आप प्लेन खोल के देख रहे हो उसके अंदर जो चिप्स है उसके अंदर जो चिप्स है वो सारे इंपोर्टेड चिप्स कोई मेड़ी इंडिया का चिप्स है क もしあなたがやっていると言うと、あながやっていると言う n あなたがやっていると言うと、あなたがや i ていると n うと、あなたがやっていると言 r と、あなたがやっていると言うと、あなたがやっていと言うと、あがやっていると言うと、あなたがやってと言うと、あなたがやっていると言うと、あなたがやっていると言うと、あなたがやっていると言うと、あなやっていると言うと、あなたがやと言うとうと、あなたいると言ううと、あなたがやっていると言うと言うと、あなたがやっていると言うと言うと、あなたがやっている パキスタン・コーナーの i ンボーラーで。と、うん、ピトシャッター・ヘンのー・ポライヤー・マリネシャル・コンテンポ・ソング・ウィッシング・ソング・ソング・レディ・ハマ・ハキャー・バナナ・エクイ・ファクトリー・オペ・ジャーニー・エクイ・サーリ・シャッター・エクイ・ k リネシャル・エクイ・ファクトリー・オペ・ディ・シャッター・ウンチェイ。 अच्छे हथियार बनाने के लिए बड़ी संख्या में टेक्नीशियन चाहिए हजारों की तादाद में अच्छे टेक्नीशियन चाहिए जिन पर डिसिप्लिन है जो खुद काम करना चाहते हैं जिसपे सुपरविजन ना हो तो भी तंग से काम करते हैं ये बहुत बड़ा एसेट है कि ऐसे कितने टेक्नीशियन इंजीनियर हमारे यहाँ है हैं कि जिस और छह घंटे उसने काम किया है, दो घंटे मोबाइल पे कब्जा पड़ा है, ये तो टाइमशीट में सिर्फ छह घंटे लिखे, तो वो लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, वो उसपे उसके लिए बहुत सारे अच्छे कानून चाहिए, कि जिसके बारे में ये इस तरह की इंटीग्रिटी आ सकती है। तो जो भी मैंने इतिहास के बातें कहीं मैं उसमें स अलेक्जेंडर के पास 18 फीट का भाला था, गुलेल था, बक्तर थे, बड़ी ढाले थी, सीज़ चावल यानी कि मचां थे, ये सब चीजें हमारे पास नहीं थीं। आरा आया तो उनके पास गुलेल थे, हमारे पास नहीं थे। बाबर आया तो उसके पास टोपी हमारे पास नहीं थी। और ये टोपी कमी शिवाजी के समय तक चली। अंग्रेजों और हथियार अच्छे नहीं थे जो कि हमारे पास एक्सपोज़ अच्छे होते थे। और दूसरा एक डिस्प्यूट आता है इतिहास के बारे में कि हम काफी समृद्ध सम्रुत थे। समृद्धि बहुत अलग-अलग टॉपिक से देखी जाती है। मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोना था। क्या वो समृद्धि की निशानी है? लोग लोग भूखे मर रहे हों हो तो मैं कहा मेरा ये सामान्य प्रश्न मुझे आया कि उन्होंने जब पता था कि गोरी आने वाला है तो क्यों न आधा सोना बेच के हथियार खरीद के सोनार के आसपास जितने भी लोग तो हरे कार्मिकों तीर भाले दे दिए माता वोंगा सोना का पूरी सेना पूरे सोना यानी बेच के तीर भाले खरीद के लोगों को दे दिए होते तो � マリコイランの時計はマリコイランの時計はマリコイランの時計で、l 日はマリコネタをロボケバーサフィアに入る。ロボケバーサフ t アの r 計はマスティアの時計を回してみました。ガズリスオンナタタビア、スパシュタリア、ラステミキシケバスのエルカティギリ、ガズリスの時計。 लेकिन लोगों के पास अत्याधिक होना, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी गरीबी की निशानी। अब क्या लोगों के पास खाने पहनने के लिए और दवाइयों के लिए पूरी तरह पैसा था? जहाँ तक दवाई की बात आती है, मेरे पास स्पष्ट सबूत है कि मैं आर्गुमेंट देता हूँ कि उस समय अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थ अधिकतर औरतें अपने जीवनकाल में पांच-छह-सात बच्चों को जन्म देती थीं। आशिरवार में तो ये बहुत आम बात है कि दस बच्चों की माँ बनो ऐसे आशिरवार दिए जाते थे। सात बच्चों की माँ बनो वो तो एक्सट्रीम हो गया पर दस बच्चों की माँ बनो ऐसे आशिरवार दिए जाते थे। और मैं अपना एग्जांपल दू� चार लड़के, दो लड़कियां, और उनकी माँ था, जो कि मैंने अपने रिलेटिव्स ने जो उनके साथ लड़ते थे, मतलब मेरी नानी के छह लड़के थे और मेरी नाना की माँ थी साथ लड़ती थी। तो इस तरह से छह सात लड़के रखना, बस छह सात बच्चे पैदा करना हम बात करते हैं। और आबादी इतनी बढ़ने ही रही थी एक औरत, आम औरत यदि अपने जीवनकाल में पांच सात बच्चे पैदा कर रही है और आबादी हर किस्ताव पर डबल नहीं हो रही या बढ़ी नहीं रही, तो उसे स्पष्ट हो रहा है कि सात में से तीन बच्चे और सात में से कम से कम चार या पांच बच्चे शादी की उम्र के पहुंचने से पहले मृत्यु होती होगी। ये एक बात स्पष्ट हो ग न न 1975年の大 n t は、この m u n t の選手の選手の選手の選の選手の選手の選手の選手の選手の選手の選手の選手の選ののののののの उसके हाथ पे आपको दो दांत मिलेंगे वो दांत वैक्सीन के हैं और वैक्सीन के आने के बाद चेचक पोलियो स्मॉल बॉक्स इन सारी बीमारियों की जो फेटालिटी जो गुरुत्व दर है वो कम हो वरना ऐसा कहा जाता है कि आज से 200-300 साल पहले चेचक की वजह से एक चौथाई बच्चे मर जाते थे बड़े पैमाने पे ब वो सारे लोग करीब करीब खत्म होते हैं। तो ये फैक्ट कि एक औरत को पांच-सात बच्चे होते थे और उनसे दो-तीन दो-तीन बच्चे ही शादी के लिए मटन मांगते थे। और स्पष्ट करता है कि दवाइयों की बात में काफी आ, मतलब गरीबी थी। अब आप दूसरे एकाउंट पढ़ो पुराने बार बार ये बार ये बार कि पुराने राजाओं के। तो अक्सर बार-बार ये बात घ な の, ので、こ れ, うう れ, れままを見ると、これを見ると、これを見ると、こでを見ると、これを見ると、を見ると、これを見ると、これを見ると、れを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見と、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、こと、これを見ると、これを見ると、ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これをこと、これを見ると、これを見るこれを見ると、これを見ると、これれを見る जैन ग्रंथों में, बुद्धिस्त ग्रंथों में, सनातन धर्मों के ग्रंथों में, तो उस समय यदि गरीब नहीं थे तो किसको ये सब खाना दिया जाता? और इतने सारे दरिद्रता के ऊपर उल्लेख मिलते हैं सारे शास्त्रों में कि भगवान का एक काम दिया गया दरिद्र नहाना। तो यदि कोई दरिद्र था ही नहीं, तो दरिद्र नहान पूरी दुनिया में गरीबी पड़े पैमाने पर कुछ देश ही कहीं जैसे अमेरिका में गरीबी कम थी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है स्वांटाइल एरिया है आबादी इतनी कम है इसलिए वहाँ गरीबी पहले से मात कम रही है और 1900 के बाद ही ये ट्रेंड मुड़ा होना जो यूरोप के देश थे जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन वहाँ भ ブークマリヒさんはブリタンカタウイルフ、1780パス、1787ブリタウイルフ、パレパパネム、ブークマリヒ。と、やさらえ、グリピプリ・トニャメキ、インドゥスターミン、キッニキ、アンダー・サザンのミスキル、バジスターがアクロマン・カリオレ、パラスキア、ステイパス・パステイ、ロボクパス、パレパパネム、アジアリーズ、 दूसरा एक आम औरत पांच सात बच्चों को जन्म देती थी और आबादी बढ़नी नहीं थी हर तीस साल बाद डबल नहीं हो रही थी यदि एक औरत पांच बच्चों को जन्म देती है और उसमें से एक ही मरता है तो इसका मतलब क्या होगा हर तीस साल बाद आबादी डबल होता है आप थोड़े से रफ कैलकुलेशन करो तो यदि एक औरत प तो हर तीस सांबाद आबादी डबल हो जाएगी यानी ऐसा कुछ भी सोनी है तो ये भी गरीबी का पॉइंट मैंने आपको बताया कि गरीबी थी पूरी दुनिया में थी ऐसा नहीं कि अकेले हिंदुस्तान में थी पूरी दुनिया में थी अब इसमें जो मेरा दूसरा वीडियो टैप है वो यूनिटी के बारे में है कि यूनिटी के नाम प よく見ると、このように見ると、これが実際に見ると、